नमस्कार आप सुन रहे स्वागत है और बहुत ही प्यारा सा गीत की श्रोता का आप सुन रेस हैं और आइए आज के इस सफर कार्यक्रम को यादगार बनाते हैं और 24 सितंबर 2019 आज का तारीख है और भारतीय समय के अनुसार देखा जाए तो राष्ट्रीय शकें उन्नीस दो गते आठ अश्विन मंगलवार आज है विक्रम संवाद दो कृष्ण पक्ष दशमी आज है और अश्विन मंगलवार आज है इस्लामी जिले चौदह सौ इकतालीस मंगल जिला आज है इसके साथ ही भिकाजी कामा प्रताप नारायण मिश्रा मोहिंद्र अमरनाथ और लिम्बाराम आरती साहा और पंकज पचूरी इन सभी का जन्मदिन है और इसके साथ नाना साहब इनका पुण्य दिवस है हलो जी नमस्कार जी गणिक गुड इवनिंग जी जीडियो ने ले लिया है अच्छा साइलेंट <laughs> हो गया है ओ oh. क्या करें आप आइए आज के इस सफर कार्यक्रम को शुरू करते हैं और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट कानपुर से आए हुए हैं दिवाकर जी दिवाकर जी कैसे हैं आप जी ओम शांति <laughs> बहुत बढ़िया <laughs> और बताइए आपके कानपुर में क्या करते हैं कानपुर में हम <laughs> मेकेल इंजीनियर हैं और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश की बहुत बड़ी कंपनी है नहीं, नहीं। उसमें जॉब करते हैं वहाँ पे अच्छा अच्छा जी <laughs> <laughs> तो इसमें मेन किस तरह का काम होता है इंडियन ऑयल में क्या क्या चीज़ें है थोड़ा सा बताइए विस्तार से हमारे श्रोताओं को जी देश की बहुत बड़ी कंपनी है तेल और गैस के लिए अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलिए आपने नाम भी सुना होगा आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को अगर इंडियन ऑयल नाम आपने सुनाई होगा कहीं भी आप जाते हैं तो ये एक बड़ा नाम है और इसके बारे में हम लोग आधी आगे और जानकारी लेंगे आप सुनाए हैं रेडियो वन 90.4 एफएम सफ़र इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गीत मैं आपके नाम करना चाहता हूँ और ये नाइनटीन का एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही सुंदर इसका म्यूज़िक है तो वाइए इस गीत को सुनते हैं उसके बाद फिर दिवाकर जी से बातें करेंगे आप सुनाए हैं रेडमो बन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो <laughs> नाइनटीन का ये बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना किसी राह में किसी मूड पर चलिए ये बहुत ही प्यारा सा गीत था जो आपको हमने सुनाया अब आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ दिवाकर जी हैं कानपुर से आए हुए हैं इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में और साथ ही साथ इंडियन ऑयल में अपनी विशेष सेवा देते हैं और आज विशेष जो बीका कामा का जन्मदिन है जो आ, एक ख़ास नाम आता है महिला क्रांतिकारी में और ये आंदोलन में विशेष उल्लेखनीय चीज आती है जब भी देश की बात चलती है तो महिलाओं में खास इनका नाम लिया जाता है जिन्होंने विदेश में रहकर भी भारतीय क्रांतिकारियों की भरपूर मदद की और उनके ओजस्वी लेख और भाषण क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही अधिक प्रेरणादायी रहा और विकास जी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थे जिन्होंने लंदन जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की आज़ादी के पक्ष में माहौल बनाया था और वे जर्मनी के स्टडगार्ड नगर में बाईस अगस्त 1907 में हुई सातवीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए सुविख्यात है और उस समय तिरंगा वैसा नहीं था जैसा वर्तमान में है ये मैडम कामा के नाम से प्रसिद्ध है तो चलिए हमारे साथ दिवाकर जी हैं कैसे हैं दिवाकर जी आप जी बहुत बढ़िया <laughs> थैंक यू वेरी मच रेडियो मधुबन में आके बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे जी जी जी और मैं चाहूँगा कि जैसे आप युवाओं के लिए ख़ास करियर रिलेटेड बातें बताते हैं तो हमारे युवा साथी जो सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो मधुबन को उनके लिए क्या बताना चाहेंगे आप जी अभी हमारे दो में और पूरी दुनिया में जो जुआ है जो एक तो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं एक स्कूल से कॉलेज के बीच के उम्र के लोग है और एक कुछ है जो कॉलेज पास कर चुके हैं यूनिवर्सिटी में है और कुछ उसके ऊपर के बच्चे हैं जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं नहीं, और नहीं। उसके बाद वाला जो है जो प्रोफेशनल लाइफ में है नहीं, नहीं। तो कहीं ना कहीं पिछले दस पंद्रह बीस साल में जो सोशल मीडिया का इंफ्लुएंस उसका प्रभाव जो हमारे जीवन में पड़ा है उसमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चे और हमारे युवा बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं उससे तो उसमें जो है कि जो वास्तविक जीवन है जो जीवन शैली है उसका इफेक्ट एफे, उसका प्रभाव उनके जीवन पे बहुत पड़ रहा है उसका हम्म हम्म हम्म जी तो उसमें जरूर है कि उन लोगों को जितना जरूरत हो हमारे सोशल मीडिया हो प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो हम्म <laughs> हम्म जितना हमारे काम की चीज़ें हैं हमारे रिलेवेंट है हमारे संबंधित जिससे हम, हम अपने जीवन को समाज में औरों के जीवन को <laughs> और कहीं ना कहीं पूरे यूनिवर्स के लिए बेहतर कर सकते हैं उतना तक तो सही है लेकिन कहीं ना कहीं वो हम पे हावी होने लगता है और हम अपने खाने की सोने की जगने की जो हमारी जो जरूरत की चीज़ें हैं उससे कहीं ना कहीं हम कटते चले जा रहे हैं ये कही कहीं ना कहीं बहुत एक अलार्मिंग स्टेज पे हम लोग समाज में खड़े हैं अभी <laughs> तो ऐसे सिचुएशन में हमें जैसे कि आपने कहा कि सोशल मीडिया जितनी ज़रूरत है उतनी यूज़ करनी है बाकी टाइम पर अपने करियर अपने लाइफ पर फोकस करना इसके अलावा क्या करना है हमें हाँ इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं। कहीं न कहीं घर में हम माताओं को देखते हैं महिलाओं को देखते हैं कि पहले जो समझ परिवार हुआ करता था जिसमें 10, 15, 20 लोग साथ रहते थे और बच्चे के लालन पालन परवरिश बहुत ही बेहतर तरीके से होती थी बच्चों को एक इमोशनल सपोर्ट मिलता था और अभी वो हो गया है कि हम दो हमारे दो में कहीं ना कहीं मम्मी है पापा है और घर में दो बच्चे है उसमें पापा भी बाहर काम पे जाते हैं चाहे बिजनेस में हो चाहे नौकरी के लिए हो और मम्मी घर पे रहते है उनको अपनी जिम्मेदारियाँ संभालनी है तो कहीं ना कहीं हम घर में और मेंबर नहीं है तो उसमें हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं या टीवी के भरोसे छोड़ देते हैं और हम अपने कामों को करने में लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको उसको क्रिएटिव काम में उसको लगाना है जिसमें पेंटिंग है ड्राइंग है उसको गा, गाना गाना का शौक़ है डांस करने का शौक़ है लोगों से बातें करना है आज से कुछ साल पहले हम लोग जब बचपन में थे चिट्ठी लिखने का जमाना था चिट्ठी लिख के अपनी बातों को शेयर करते थे एक्सप्रेस करते थे और वो चिट्ठी छह महीने बाद साल भर बाद दो साल बाद देखते थे तो पूरी की पूरी यादें ताजा हो जाती थी जी, जी, जी, तो भले चिट्ठी नहीं लिखी लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को हम एक, एक रचनात्मक कार्यों में लगाओ लगाए टीवी से और मोबाइल से है सबसे पहला इफेक्ट जो भी बच्चों के आंखों पर पड़ रहा है हुँ, आज हुँ, जब हुँ, किसी भी स्कूल में चले जाए तो तीसरी चौथी पांचवी सातवीं दसवीं तक के जो बच्चे है आपको देखेंगे की हर क्लास में आधे से ज्यादा बच्चों के आंखों पे चश्मा लगा हुआ है और बच्चे खुश है पेरेंट्स भी खुश है जो आंख हमको दिया गया है पूरे जीवन भर साथ रहेगा और आंखों के बारे में कहा जाता है कि नेत्रदान महादान और आंखों में उसकी लाइफ जो है कि 400 से साल तक से ज्यादा है यानी कि हम अपनी आंख को चार बार डोनेट कर सकते चार बार नेत्रदान कर सकते हैं और वो जो चार साल तक की लाइफ है वो कहीं ना कहीं चार साल पांच साल छह साल में बच्चे के ऊपर चश्मा लग रहा है तो बच्चे और पेरेंट्स सबको समझने की जरूरत है डायरेक्ट इम्पैक्ट तो हमको उसको आंखों पे दिख रहा है दूसरा उसका जो फोकस का और उसका जो कंसनट्रेशन की एकाग्रता शक्ति कम होती जा रही है हम बहुत सारा चीज देख रहे हैं बहुत सारा चीज सुन रहे हैं बहुत सारा चीज एक पढ़ रहे हैं जो खाना जो हम लोग आज से कुछ साल पहले प्रसाद की तरह खाते थे आज खाने के समय भी देखते हैं जब तक उसको मोबाइल नहीं दिया जा रहा है टीवी नहीं चल रहा है बच्चे बोले हम खाना नहीं खाएंगे लगता है कहीं ना कहीं मम्मी पापा उसके सामने विवश हो गए हैं और वो टी चलाते हैं मोबाइल चलता है लैपटॉप चलता है तभी खाना खाता है आप ट्रेन में जाके देखिए प्लेन में जाके एयरपोर्ट पे देखिए वहाँ बच्चों को एक एक साल का बच्चा उसको दूध भी पिलानी है उसको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है फिर वो दूध पीते हैं <laughs> तो कहीं ना कहीं हम जो है कि प्यार जो है कि ह्यूमन है इंसान है जब हम एक दूसरे से बात ही करते एक प्यार एक रेडिएट होती है ट्रांसफर होती है <laughs> लेकिन ये मोबाइल है टेक्नोलॉजी है ये तो कहीं ना कहीं मशीन है हम ज्यादा उसके साथ समय व्यतीत करेंगे तो आज से 10-15 साल बाद हमारे जो परिवार के खुद के बच्चे हैं दी दी दी। वो कहीं ना कहीं हमसे कटते चाह रहे और हमको लग रहा है कि बच्चों को मनोरंजन के लिए साधन परोसती है मनोरंजन तो हकीकत में तब होगी जब वो कुछ करे <laughs> पेंटिंग करे ड्राइंग करे कुछ ऐसे कंपटीशन करे कुछ क्विज करे लोगों के साथ जुड़े लोगों को जोड़े अपने लिए समाज की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करे तो उसका भी विकास होगा और समाज के लिए कुछ अच्छी चीजें होगी चलिए दिवाकर जी आपने बहुत ही अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे बीच में रखा और जो हमारी आदतें बिगड़ती जा रही टेक्नोलॉजी के साथ में उसे कहीं ना कहीं हमें ब्रेक लगाने की जरूरत है और इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमें जो है कुछ अलग यूनिक चीज़ें करने की ज़रूरत है और जैसे कि आपने बच्चों की आंखों के लिए बताया और इसके साथ में जो बच्चे खाना वगैरह खाते हैं तो वो चीज़ें भी टीवी देखते हुए खाते हैं या मोबाइल देखते हुए कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है आज की टेक्नोलॉजी जो है अब पर हावी भी होती जा रही हैं तो इसे कहीं ना कहीं हमें एक ब्रेक देने की ज़रूरत है वरना रफ्तार इस तरह से चलती जाएगी तो मुश्किल होगी जीवन में अब भी अभी भी मुश्किलें तो है ही है लेकिन इससे ज़्यादा मुश्किलें हमारे बीच में आ सकती हैं। तो चलिए मैं अपने श्रेजाओं से जरूर चाहूँगा कि आप फ़ोन करके या मैसेज करके दिवाकर सिंह जी से बातें कर सकते हैं फ़ोन करके उनसे पूछ सकते हैं और चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा लिम्बाराम जी उनका जन्मदिन है जो भारत के एक पहले प्रसिद्ध तीरंदाज हैं और जिन्होंने विश्व स्तर पर तीरंदाजी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की और ये अपने राजस्थान के हैं इन्होंने नाइनटीन में एशियाई चैम्पियनशिप मुकाबले में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्णिम स्वर्ण पदक जीता और 1992 के टू की ओलंपिक में लिंबाराम मात्र एक अंक से पदक पाने में चूक गए थे लेकिन 1991 में भारत के प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें। तो वाही आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ और तब तक आप दिवाकर जिसे कुछ पूछना चाहे तो जरूर पूछ सकते हैं और अभी आपको एक और खूबसूरत गीत की तरफ ले चलता हूँ और जैसे कि हम लोग बातें कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं जीवन को जीने की बात है जीना सीखने की बात है तो मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन दिया रहमान का सुनाना चाहूँगा जो अपने आप में हम सभी को मोटिवेट करता है जीवन कैसे जीना है सुनते रहो मुस्करा आते रहो नहीं आसा तो क्या पूरे नहीं अभी अरमा तो क्या तुझे ना सीख ले अभी पे नया ढूंढना है तुझे आसमां धुन तु जीना सीख ले हबे सुन नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मतबन नाइनटी पॉइंट फोर सफर इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही है दिवाकर जी से बातें हो रही हैं जैसे कि उन्होंने अभी के वर्तमान समय में जो यूथ का जो सिचुएशन है उसको उन्होंने अपने शब्दों में बताया और मैं चाहूँगा कि हाल ही में वो कानपुर में अपनी विशेष सेवा देने तो कानपुर एक अपना आप में बहुत ही अच्छी जगह है तो मैं चाहूँगा कि उसमें टूरिज़्म की कौन सी चीज़ें हैं थोड़ा सा बताइए हमारे सभी राजस्थान में जो अभी वक्त इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए <laughs> जी हाँ कानपुर बहुत पहले से देश की ऐतिहासिक शहर है वहाँ पर चमड़ा उद्योग बहुत फेमस है वहाँ का बगल से गंगा नदी वहाँ पे जा रही है हुँ, हुँ, हुँ. तो उसके वजह से भी उसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है वहाँ पे वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है बिठूर। हुँ, हुँ, हुँ. वो जगह लॉकुस से और वाल्मीकि हुआ है ऐतिहासिक जगह है अच्छा, अच्छा अच्छा एक और दूर समाज से जुड़ना चाहते हैं हेलो जी, जी।, जी सरस्कार कैसे बहुत अच्छे है आप सुनाइए आप कैसे है जी हाँ नमस्ते नमस्कार जी जी बिल्कुल सूरज जी जो गुजरात से बोलता हूँ जी और बहुत अच्छी बात बताई सर आपने तक भी आपने जी जो छोटे बच्चे को मोबाइल दे देते हैं तो कितनी मतलब मुसीबतें हैं अभी देख नहीं पाते हम कि इतनी छोटी सी उम्र में जो मोबाइल देखते हैं तो इसके आँखों पर माइंड पर क्या असर होता है आप सब कुछ बता दिया जी जी जी जी तो तब हम लोग ये हम लोगों की जवाबदेही है कि कुछ ना कुछ करना है बच्चों लोगों के लिए क्योंकि हमारे दादे, तो दादे तो पर दादे सत्तर अस्सी नब्बे सौ साल तक जिए कभी चश्मा नहीं लगा और हमारे आ, आने वाली पीढ़ी को स्कूल तो जाने से पहले ही चश्मे लग रहे हैं जी तो एक बात और भी चाहते है की हम कहते हैं कि पिछली पीढ़ी पीढ़ी में जो बच्चों की आंखे काम आए तो हो ही नहीं सकता जी जी जी जी जी जी जी क्यूँकी आजकल तो ठीक है हम कहीं भी जाने के बाद आंख नेत्रदान कर सकते करेंगे हमारे रमेश भाई जी से हो रही थी की पहले बुजुर्ग अपना जाने के बावजूद भी अपने नेत्र दूसरे को देते ताकि वो भी दुनिया देख सके जी हाँ देख सके जी जी जी छोटे बच्चे बिल्कुल चार पाँच साल तो भी चश्मा आ जाते हैं जी तो इतनी छोटी सी उम्र में जो चश्मा आते तो एक अच्छी निशानी तो नहीं है बच्चों जी के तो, तो हमारे घर में जो महिलाएं हैं है, उनको भी समझने की जरूरत है कि बच्चों को थोड़ा लोगों से जोड़े वो थोड़ा बाहर जाए धूप में जाए थोड़ा सा पेड़ पौधों के बीच में जाए थोड़ा हरियाली के बीच जी, में जाए तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ना टीवी से मोबाइल से दूर होगा तो प्रकृति के करीब आएगा प्रकृति के करीब आएगा तो उसकी सेहत अपने आप बेहतर होनी शुरू हो जाएगी लेकिन मैं बताऊँ तो आजकल माँ बाप भी बच्चे को मोबाइल देते हैं समझते नहीं की बच्चों पर क्या असर पड़ेगा जी जी जी जी और वही तो आज माँ बाप का ही कारण है बच्चों को मोबाइल बच्चे थोड़े मारते हमने सिखा देते हैं मोबाइल है, है है। चलाना सीख लिया लेकिन आ, वही वही दो तीन साल पांच साल के बाद बच्चा जो है की बिना मोबाइल दिए हुए ना दूध पीता है न खाना खाता है न किसी से बातें करता है जी रात में सोने से पहले उसका ब्रेन पे कितना असर पड़ता है हार्ट पे लंग्स पे असर तो पड़ रहा है लोगों से जुड़ना दूर होता चला जा रहा है कई लोगों से तो मैं बता दू तो सोते नहीं सोते के समय उसको जो कोई अंदर की के बजाना पड़ता है जी, हमने ऐसा भी देखा है तो जी तो हम सबको समाज के लिए कुछ ना कुछ मुहिम चलानी है कि आने वाली पीढ़ी को बचाना है बच्चे जो तो है कि मजबूत है। हो उसका आंख बढ़िया से काम करे वो समाज के लिए घर परिवार के लिए योगदान दे तो कहीं ना कहीं हम सबको भागीदारी निभानी है इसमें जी जी मोबाइल जी जी जी जी क्या होगा जी जी जी जी जी जी जी माँ बाप नहीं समझते नहीं नहीं, नहीं नहीं आप, ज, आप जुड़े इस मुहिम से बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी रेडियो से रेडियो माध्यम से सुन रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हमारी आपकी आवाज़ उन तक भी जाएगी और आने वाले समय में बच्चों के लिए ये चीज आगे बढ़ेगी ये चीजें आगे बढ़ेगी और हम लोग सभी मिलकर बेहतर काम करेंगे बेहतर बेहतर समाज दे, बे, बच्चे जो है ना बेहतर स्वस्थ मोबाइल में देना और भविष्य जरूर जी उसको बोलिए सुनते रहिए हम मुस्कुराते रहिए नाइन्टी जी जी जी एम रेडियो मधुबन चलिए सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में और सफ़र कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं लाइव प्रोग्राम और हमारे एक दोस्त ने मैसेज किया हमारे सर को नमस्ते आपके साथ सर है उनको नमस्ते सारे भाई को नमस्ते सारी बहनों को नमस्ते चलिए नमस्ते आपको याद करने के लिए धन्यवाद शुक्रिया हवा आगे बढ़ते हैं बातें चल रही हैं कि किस तरह से हम इस अभियान में शामिल हों और बच्चों को जो है इन सभी चीज़ों से बहुत बचपन से ही ना जोड़ते हुए उन्हें कुदरत से जुड़े पहले और कुदरत के बाद फिर इन चीज़ों की ज़रूरत हो उस अनुसार इन चीज़ों की यूज़ करने की हमें तहजीब उन्हें सिखानी होगी क्योंकि हम लोग पहले से आदत बिगाड़ <laughs> देते हैं तो फिर वो चीज़ें जो है बड़े मुश्किल हो जाती हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और दिवाकर जी से बातें हो रही थी कि भाई कानपुर में जो टूरिज्म की बातें हैं लव के बारे में आप बता रहे थे वो एक ऐसी जगह पर है जहां उनका जो है जन्म स्थल बताते हैं तो आगे बताइए जी जी हाँ तो वहाँ एक तो आईआईटी कानपुर है जो देश का बहुत बड़ा संस्थान है एजुकेशन जहाँ एजुकेशन हब है, हाँ है। हाँ देश और दुनिया से सारे बच्चे आते हैं वहाँ पे आईआईटी में पढ़ाई करने के लिए और आईआईटी कानपुर में एडमिशन लेना अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात मानी जाती है जिस परिवार से बच्चे की एडमिशन हो जाती है वहाँ से कितने इंजीनियरिंग करने के बाद देश और दुनिया में वहाँ के पढ़े हुए बच्चे सेवाएँ दे रहे हैं वहाँ से पढ़ाई करके बच्चे देश के प्रशासनिक सेवा जिसको आई ए एस बोलते हैं उसमें भी आते हैं कई बार वहाँ के बच्चे टॉप भी किए हैं हुँ, और केवल पढ़ाई के मामले में नहीं बल्कि उस संस्थान की एक ऐसी गरिमा है कि वहाँ से पढ़े हुए बच्चे एक देश के लिए बहुत अच्छे नागरिक साबित होते हैं जहाँ भी जाते हैं जिस भी कंपनी के लिए काम करते हैं उनका लक्ष्य होता है कि हम जो भी उत्पादन करें उत्पादन तो हो लेकिन साथ साथ में प्रकृति का संतुलन हम बिगाड़े नहीं प्रकृति का जो भी पाँचों तत्व है उसका जो भी बैलेंस है उसको हमको ध्यान में रखते हुए नया कुछ भी चीज़ देश समाज के लिए टेक्नोलॉजी में हमको लानी है लेकिन जो जल का प्रदूषण है वायु प्रदूषण है पेड़ पौधे की कटाई है नया प्रोजेक्ट लाना है देश का विकास होना है समाज का विकास होना है लेकिन हमको जो प्रकृति जो है उसको कहीं ना कहीं उसको ऊपर नीचे डिस्टर्ब नहीं करनी है ताकि हम अभी तो जीवन जी रहे हैं आने वाले समय में जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी उसको हुँ, भी हुँ, एक बेहतर जीवन देना है तो कहीं ना कहीं इन संसाधनों को हमको बचाकर रखना पड़ेगा और बचाने के साथ साथ ही नए पेड़ पौधे भी लगाने पड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं वहाँ के जो बच्चे पास होकर निकलते हैं उनके अंदर जेहन में डाली जाती है साथ साथ वहाँ मेरे को भी जाने का मौका मिलता है आई कानपुर में तो वहाँ देखते हैं कि जो खुद पढ़ते हैं आस के बच्चों के लिए वो लोग भी जिस तरह आप कम्युनिटी रेडियो चला रहे हैं वहाँ भी वो लोग सोशल डेवलपमेंट के लिए उसी कैंपस में बच्चों को सामने पढ़ाते हैं जो बच्चे खुद पढ़ रहे हैं बीटेक में एमटेक में वो सामने दो तीन घंटे के टाइम निकालते हैं आसपास के बस्ती से बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप उनके पढ़ाई के लिए ज़्यादा बेहतर जगह कोचिंग टीचर में नहीं भेज सकते वैसे बच्चों को वहाँ पे लाते हैं और वहाँ पर सभी मिल उसको कोई फिजिक्स पढ़ाता है कोई मैथ पढ़ाता है कोई केमेस्ट्री पढ़ाता है कोई ड्राॅइंग कोई पेंटिंग साथ में कभी उनके साथ हंसी मजाक कोई शौक है वो भी पूरी की जाती है तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वहाँ से मैसेज जाती है कि ये बच्चे अपने ही केवल करियर नहीं बना रहे हैं बल्कि उनका नज़रिया समाज के लिए भी और जो पिछड़े बच्चे हैं आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से उनके उत्थान के लिए भी उनके दिल में एक जगह होती है कि हम तो जीव अपने जीवन को बेहतर बनाए लेकिन हमारा सफलता तभी होती है कि हम अपने से बेहतर और लोगों को भी उस रास्ते पर चलने के लिए मौका दे और चूँकि हम भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने मिलकर मेरे जीवन को बेहतर बनाया तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम भी हमारे पीछे हजारों लाखों लोग हैं उनके भी जीवन को बेहतर बनाए उनके भी चेहरे पर खुशियां दे उनके भी घर में जो है कि थोड़ा पढ़ा लिखा बच्चा हो उनके भी आर्थिक सहयोग देने के लिए अपने माँ बाप को हेल्प कर सके तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें हैं और पूरे कानपुर शहर में शिक्षा का बहुत अच्छा है वहाँ पूरे देश से बच्चे जा पढ़ते हैं वहाँ पे तो शिक्षा के साथ का रोजगार का भी वहाँ पे है व्यापार के भी बहुत सारे साधन है वहाँ पे जी तो बहुत अच्छी उसका योगदान है कानपुर शहर का पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के लिए जी आ, दिवाकर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा फील हो रहा है और कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और लिखते हैं ऊषा राम मैं हंड्रेड दिव्यांग हूँ सभी भाई बहनों को रेडियो में सुनने वालों को हार्दिक शुभकामनाएँ चलिए उषा जी आपके लिए मैं कांटेक्ट नंबर देता हूँ नारायण सेवा संस्थान है जो उदयपुर में पोलियो से मुक्त होने के लिए काम करती हैं पोलियो से मुक्त कराने का काम जो है पिछले कुछ 1985 से ये काम जारी है और 45 पचास सालों से वो सेवा दे रहे हैं तो आप नारायण सेवा संस्थान सेवाधाम सेवा नगर में है आ, हिरन मगरी जो नाम है एक एरिया का वहाँ पर है सेक्टर फोर में उदयपुर में राजस्थान में तो वहाँ का नंबर अब आप, आप नोट कर लेंगे तो फ़ोन करके भी आप जा सकते हैं मैसेज करके भी जा सकते हैं 964 सिक्स फोर नाइन नाइन सिक्स फोर नाइन फोर ये पांच नंबर उसके बाद पांच बार नौ लिखना है ठीक है ना तो नाइन सिक्स फोर नाइन फोर ये याद रखिए आगे पांच टाइम नाइन नाइन लिखना है तो ये नंबर है वहां पर आप फोन करके या मैसेज करके आप इसके डिटेल्स ले सकते हैं बीच में आपने फ़ोन किया था मुझे और डॉक्टर साहब ने भी ये न, न, न, नाम दिया था नारायण सेवा संस्थान तो उसका नंबर है आप इसमें जाके मिल सकते हैं बातें कर सकते हैं तो दिवाकर जी बताइए जी हाँ हाँ सराम जी आपने मैसेज लिखा आपको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं कोई बात नहीं है दिव्यांग होना जो भी हुनर आपके पास में है आपने कंप्यूटर में या एसएमएस मोबाइल में लिख के एस किया ये कहीं ना कहीं आपके अंदर काबिलियत है तभी मोबाइल से आपने लिखा है तभी आपने लिखा है और आपके मैसेज को हम लोग पढ़ पाए और बहुत लोग आपके मैसेज को सुन रहे हैं तो आपको भी ऊपर वाले ने बहुत सारी खूबियों के साथ आपको इस धरती पर भेजा है अपने उस खूबियों को देखिए आप किस चीज़ में बेहतर है आप भी देश और दुनिया के लिए बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं एक जहां पे भी है अपने आपको इसके पहले भी मेरे को एक बार मिलने का मौका मिला था अरुणिमा सिन्हा जी से जिनका एक ट्रेन एक्सीडेंट में पैर कट गया था लेकिन वो देश देश और दुनिया की ऐसी महिला निकली जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और केवल माउंट एवरेस्ट को ही फतेह नहीं किया बल्कि जो दुनिया की जो सात जो टॉप की जो पहाड़ है वहाँ पर उन्हों, उन्होंने चढ़ा और उन्होंने उसके बाद देश और दुनिया में विकलांगों के लिए बहुत सारी दिव्यांगों के लिए बहुत सारी काम कर रही हैं तो आप जहाँ भी है वहाँ से उठिए और आप अपने आप को भी संबल मजबूत बनाइए मजबूत बनाइए और आप और भी लोग इस तरह के जो है उनको भी उस मानसिकता से बाहर लाइए आज समाज और पूरा देश सभी के सहयोग के लिए खड़ा होता है और आपका बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप जीवन में आगे बढ़िए हम सभी की दुआएँ आपके साथ है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आप संडा रेडियो मतबन नाइन्टी पॉइंट फोर चलिए आगे बढ़ते हैं और आज मोहिंद्र अमरनाथ जी का जन्मदिन है जो एक अच्छे क्रिकेटर रहे और भारत के ख्याति प्राप्त क्रिकेटरों में से इनका नाम आता है और वर्तमान समय वे क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल के विशेषज्ञ है और अमरनाथ जी जिम्मी के नाम से भी जाने जाते हैं अपने समय में तेज गेंदबाजों का सामना करने में मोहिंद्र अमरनाथ सबसे माहिर माने जाते थे वे भारत के पहले कप्तान लाला अमरनाथ के पुत्र हैं और इनके भाई सुरेंदर अमरनाथ टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी और राजेंदर अमरनाथ पहले श्रेणी क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं और महेंद्र अमरनाथ जो है आ, वर्ष 1983 में भारत की पहली विश्व कप जीत के नायक थे तो ये रही कुछ ख़ास बातें आप सुन रहे हैं रेडमोथ बन नाइन्टी तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि दिवाकर जी से अगर कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं हेलो जी नमस्कार हेलो नमस्कार रमेश भाई डॉक्टर साहब को नमस्कार <laughs> जी जी नमस्ते, नमस्ते नमस्ते दिवाकर जी है आ, अभी चालू रमेश भाई अभी छोया हुआ था अभी याद आया मुझे होंगे क्या आ, चार बजे होंगे चालू करने करना डॉक्टर रेडियो चालू करा डॉक्टर साहब ने बात सुनी <laughs> डॉक्टर साहब को मेरा नमस्ते जी जी हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते हम सभी को मिलकर बच्चों के लिए बहुत काम करनी है ताकि हमारे बच्चे देश समाज परिवार के लिए बहुत बेहतर काम कर सके जी पैरों से मजबूत है आँखों से मजबूत है डॉक्टर साहब जी जी कोई जी कोई बात नहीं दिल से मजबूत रहिए दिल से मजबूत रहे, रहेंगे आपके घर में समाज <laughs> में परिवार में जितने बच्चे है सबको दिल से इतना मजबूत बना दीजिए की वो जो भी काम करेगा अब दर्जे का काम करेगा <laughs> से अरे बस इतना ही काफी है दिल से मजबूत है चेहरे पे आपके जो है ना मुस्कुराहट है आप इतना तो आप दिल से बातें कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है ये जी जीव है सुबह से छह बजे पे लगा, लगा के रात को साढ़े दस बजे धंधा कर रही है चलिए रशीद भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुनाए रेडूमत नाइन पॉइंट चलिए आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी बड़ी एक खूबसूरत बला है जिसमें हमें जिस तरह से हम उसे देखते हैं उसी तरह के भाव निकल के आते हैं इसीलिए किसी ने कहा है ज़िंदगी तू मुझे जीना सिखा दे <laughs> सा तो क्या पूरे नहीं अभी अरबा तो था जिंदगी नहीं तो क्या पूरे नहीं अभी अरमा तो था जीना सीख ले अब इस उम्मीद पे नया ढूंढ झे खास मश्किले अभी गर कम नहीं धड़कन तेरी मधुम नहीं ले अभी घर कम नहीं धड़कन तेरी मजम नहीं ते है जो कुछ सपने तेरे ये तो नहीं के अब दम नहीं जीना सीख ले अब इस उम्मीद पे नया ढूंढना है तुझे खास मान नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधन नाइनटी पॉइंट फोर सफ़र इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं और दिवाकर जी से बातें हो रही हैं आपसे भी रूबरू होने का मौका मिल रहा है उन्हें उन्हें बहुत खुशी हो रहा है कि यहाँ पर आने के बाद आ, आप लोगों से बातें करके उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है क्योंकि हम लोग जब किसी नए जगह पर जाते हैं और ख़ास करके रेडियो और टी में जाते हैं तो वहाँ पर लोगों का रिस्पॉन्स देख और ख़ुशी बढ़ती है तो रसिक भाई को बातें की उन्होंने और उषा राम जी से भी रूबरू होने का मौका मिला हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हेलो जी, आपको, आपको नमस्कार। जी नमस्कार जी जी आपको भी बहुत -बहुत प्यार भरा नमस्कार जी और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार है जी जी आज तो बहुत ही अच्छी बातें हो रही है और गाने भी आप सुबह जी जी जी बा, बातें भी बहुत सुखड़ी हो रही है मतलब एक बहुत बहुत अच्छी अच्छी चली है है आपने बहुत है। जी हम सबको मिलकर के लिए कहीं न कहीं समाज को बच्चों को महिलाओं को सभी को सशक्त बनाना है स्वस्थ बनाना है खुश बनाना है ताकि वो जो भी काम करे बेहतर काम करे खुद के लिए परिवार के लिए समाज के लिए फिर दुनिया के लिए बिल्कुल मतलब इसलिए ये, ये काम नहीं है मतलब सामूहिक हाँ हाँ जी सभी लो लोग कुछ ना कुछ सभी लोगों का बहुत योगदान होता है आपके अंदर कुछ हुनर है हमारे अंदर कुछ हुनर है रमेश भाई के अंदर कुछ हुनर है सभी जब मिलकर एक साथ बैठ के काम करते हैं तो सुर में सुर मिलाते हैं तो संगीत बन जाती है यही हमारा जीवन पर पर है जी घर में दस लोग होते हैं दसों लोग कुछ करते हैं कोई खेती से सब्जी लाता है कोई बाजार से सामान खरीद कर लाता है महिलाएँ घर में खाना बनाती है सभी मिल खाते हैं तो घर ही जो स्वर्ग बन जाता है बिल्कुल देखिए ना संगीत में सभी अलग, तो हाँ, अलग अलग बजाते हैं तो कोई धुन नहीं निकलती है लेकिन जब सभी मिल के बजाते हैं और साथ में जो है ना कि गायक गाना गाते हैं तो एक नया सुर निकलता है लोग उसमें मंत्र मुख हो जाते हैं उसी तरह हमारा जीवन है हम सभी मिलकर घर परिवार समाज में मिलकर काम करते हैं तो एक नया चीज हम लोग रचना करते हैं लेकिन जब अलग अलग होते हैं तो फिर लगता है कि जीवन होता चली जा रही है देल, देल, तो जीवन देल, को, देल, को हमको जिंदा दिली का साथ जीना है।, है लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है लोगों की जिंदगी में खुशियां भरनी है जीवन अपने आप खुशहाल होते सहमत है आपसे बात करते हुए जी जी हमको भी बहुत खुशी हुई आप सभी से बातें करके जी बस आप रेडियो पे आए बहुत अच्छी अच्छी मुहिम बहुत अच्छी बातें की जी हम हमारा पूरा समर्थन में हम आगे जी हमारे आने वाली पीढ़ी को आने वाले बच्चों को सबसे बड़ी गिफ्ट होगी सबसे बड़ी उसके लिए भेंट होगी हमारी कि हम उसको एक स्वस्थ इंसान के रूप में उसको बड़ा कर रहे हो उसको जी देट देट उसको, जी जी जी जी धन्यवाद तो जी जी नमस्ते नमस्कार नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बात ही प्यारी सी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर की बातें हैं वो बाहर निकल के आती हैं तो एक खुशी होती है और सब एक साथ मिलकर जीवन को समझे और जीवन को अच्छी तरह से जिए एक दूसरे को हेल्प करते हुए तो अपने आप में जीवन का जो जीने का आनंद है वो बहुत ही अच्छा लगता है और जब आर्केश्रा की बात हो रही थी तो मुझे भी एक हेलो जी नमस्कार नमस्कार मैं जी कैसे हां? बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआ दया दृष्टि से थैंक <laughs> थैंक यू, <जी>, यू। हमारे थे का टॉपिक ये बहुत जरूरी था इस टॉपिक से बात करना जी जी जी और अब तो ये इतना बढ़ गया है विदेश में तो स्पेशली यहाँ एडिक्शन तो माना जाने लगा सही जी बात है कि वही इंडिया में तो इसको अभी से रोक ना लगाई गई तो ये फिर चल जाएगा एडिक्शन का रोक ले चुका है ऑलरेडी ये और इसका मेन चीज यही है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए तो वो कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढ के उसको तरफ लगा देते हैं जी तो हम सभी को मिलकर कहीं ना कहीं इसमें भागीदारी करनी है और सभी को मिलकर इस चीज़ को हमको बेहतर करना है कि उसको हम कुछ ऐसा उसका विकल्प दे ताकि जो है कि हमारे बच्चे जो है न कि मोबाइल टीवी और लैपटॉप से दूर हो लोगों से जुड़े अपने दिल की बातें कहें आपने जैसा बोला कि समय नहीं है तो समय कहीं ना कहीं हमें देना ही पड़ेगा क्योंकि आज अगर समय नहीं देंगे तो शायद आने वाले पाँच दस साल के बाद वहीं बच्चे हमको आपको समय नहीं दे पाएंगे तो वैसा समय हमारे आपके जीवन में नहीं आए इससे बेहतर है कि आज हम उसको अपने बाकी सारे काम के लिए जिस तरह हम समय निकालते हैं बच्चे हमारे घर में हमारे परिवार में ऊपर वाले के सबसे बड़े गिफ्ट होते हैं सबसे बड़ी दौलत होते हैं तो हमको उसके लिए टाइम निकालना है और हम टाइम निकालेंगे तो बच्चे जो कहीं ना कहीं में इन्वॉल्व होंगे उनका मानसिक विकास होगा भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे लोगो से जुड़ेंगे वो कुछ सीखेंगे हमसे आपसे बातें करके तो हम सभी को मिलकर बच्चों को आगे बढ़ानी है जी तो जी हाँ वही चीजें वही चीजें हैं की जहाँ तक जरूरत हो जाता है कहीं ना कहीं अपने घर में भी टाइम बच्चों को भी बतानी है की भाई तुम चौबीस घंटे में अगर स्कूल से आए बाकी जो टाइम बच रहा है पंद्रह बीस मिनट बांध लो की कौन सी टाइम को उसको देखनी है जो भी व्हाट्सएप में मैसेज है टीचर के क्लास टीचर के देख के फिर कॉपी में करो नहीं तो धीरे धीरे उसको हाथ से लिखने की कॉपी कलम पढ़ने की वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसके ख़त्म होते चले जा रही है तो जो बहुत जो तो बच्चे बच्चे तो फॉलो पेरेंट्स को करें ना घंटे लगी भी देख लो जी जी जी जी चौबीस घंटे तो लगता है सारी दुनिया क्या नहीं रह गई नहीं तो वही बोल रहे हैं की हम जो भी हम मातृशक्ति पितृशक्ति हम सबको मिलकर करनी है हमारे मम्मी पापा ने हम लोग को वक्त दिया अभी हम समाज में बोलते है न कि हमारे मम्मी पापा ने जो नहीं दिया हम नए पीढ़ी को दे रहे हैं हम नए पीढ़ी को बहुत सारी चीज़ें दिया लेकिन हमारे मम्मी पापा ने हमको प्यार दिया सम्मान दिया अपनापन दिया सहयोग दिया लोगों से जुड़ने का कला सिखाया एक दूसरे को मदद करने के लिए कभी सुख दुख हो तो साथ बैठने के लिए जो सिखाया जो हमारे संस्कार में है वो हम अपनी पीढ़ी को नहीं दे रहे हैं हम साथ में बैठते हैं एक गाड़ी में अगर आप आबू रोड से अहमदाबाद जाइए तो पाँच अगर बच्चे बैठे रहते हैं सब अपनी अपनी मोबाइल लेकर चले जाते हैं उनसे पूछिए कि पालनपुर कहाँ गया मेहसाना कहाँ गया रास्ते में कौन कौन चीज़ें आते तो उनको पता ही नहीं होती है तो कहीं ना कहीं अगर हम साथ में घर में बैठ रहे हैं तो बच्चे एक दूसरे से बातें करें वहाँ हम हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि उस समय जब हम बच्चे के पास में हो लोगों के साथ में हो तो उस समय टेक्नोलॉजी को थोड़ा दूर कर दे वो एक दो घंटा जो भी है करता कितना समय नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भागीदारी है की हम जो भी हम माता पिता के रूप में जो भी हम लोग है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है की अपने घर में भी इस चीज को करे और आस पास समाज में रिश्तेदारी में जो लोग भी है उनके उनके भी माता पिता को जागरूक करने की जरूरत है की भाई आने वाले समय में बच्चे जो है ना आपको सशक्त बने तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमको थोड़ा अपने अपने बच्चों के लिए टाइम देनी पड़ेगी सबसे बड़ी गिफ्ट बच्चों के लिए यही होगी जी।, जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी।, जी जी जी जी <laughs> जी जी थैंक यू सभी सुनने वाले को भी जी जी सभी सभी को और हम सभी को मिलकर इस चीज से बच्चों को बाहर करनी है जी जी थैंक यू जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू ओम शांति आप सुनाए हैं रेडमो वन नाइनटी पॉइंट देश विदेश में जिस तरह की बातें हो रही हैं और टेक्नोलॉजी को लेकर जो चीज़ें हमारे बीच में आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा ब्रेक की ज़रूरत है ब्रेक इन देंस दे माता पिता को भी ब्रेक दे बच्चों के साथ समय बिताना है और बच्चों को जो है टेक्नोलॉजी के ब्रेक देखे उसमें फिर माता पिता के साथ कुदरत के साथ समय बिताने की ज़रूरत है तो ये चीज़ें थोड़ा सा कम्बिनेशन करनी पड़ेगी हमें और इसके लिए दोनों पक्षों को जो है काम करना होगा तब जाके ये चीज़ें आसानी से होगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक क्या लेते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत मैं आपको टोची रैना का सुनाना चाहूँगा जो सूफियाला अंदाज़ में बड़ा प्यारा गीत है वो हम लोग सुनते हैं इन्जॉय करते हैं गीत को फरीदा बेख फरीद वे जुगनी कह वे जुगनी कह मन बच अंदर बसता है बेजुगनी कह सदा है बेजुगणी कगमग जगमग करता है बेजुगणी कह रात नू फिर है बेजुगणी जुगनी <laughs> किसी ने बाबा, बाबा रब का शुक्रिया कि बबा जी ने की चढ़ते सूरज ढलते देखे बलते देखे हीरे चलते चलते देखे देखे देखे देखे क्या बात है? बुझते दीवे हीरे दा दा कोई मोल न जाने कोटे सिक्के ना जगते कोई जिना दना जगते कोई वो भी पुत्र पलते दे देखे उस दी रहमत दे नाल बंदे नी चलते देखे गलती मैं पत्थर चलते देखे जिना निकदरन की रबी हथ खाली ओ मलते देखे जिना निकदर न की थी रब की हत खाली ओ मलते देखे कई शुकर मनावा क्यों ना शुकर मनावा बेजुगली कह बेजुगे बेजुगनी कह हर वे मन दिस बेजुगणी कणकड़ दिसदा है बेजुगनी कह अखा बिच मेरे बसता है जगमग करता जगमन जगमन कह दिया फिर जुगनी क्या के तलवारा तू ना रख लिया गाजी मके मदी तू फिर आया मक्के मदीने तू फिर आया और ना रख लिया बेबूलिया तू हासिल की किया बेबुलिया तू हासिल की कीता। जे कह हर वेले मन दिसदा है बेजुगनी कण कण दे दिसदा है बेजुगनी क्खां बिच मेरे पसदा है बेजुगनी क जगमग जगमग जगमग जगमग लेकिन वक्त और इजाजत नहीं देता आपके साथ मौज मस्ती करने का लेकिन फिर हम कल मिलेंगे इसी वादे के साथ दिवाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया <laughs> आपके सभी श्रोताओं से भी बात करके और सभी को लगा ही कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं हमको उनको बच्चों को बचाने के लिए हम सभी को मिल काम करने की जरूरत है और आपके स्टूडियो रेडियो मधुबन में आके बहुत अच्छा लगा फिर से यही बोलेंगे सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम रेडियो मधुबन बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद करके बलदाए सुन लुगुरु तू धू धू करके क्यू बलदाए तेरिया मोहब्बत इबादत ek ki jaanana